श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नरेंद्र का प्रथम आगमन और परिचय नरेंद्र के सन्यासी पितामह नरेंद्र का पितृ परिचय संक्षेप में देकर हम प्रस्तुत प्रसंग का उपसंहार करेंगे शिमला मोहल्ले के दत्त वंश की अनेक शाखाएं कलकत्ते में फैली हुई थी यह वंश कलकत्ते के कायस्थों में बहुत प्रसिद्ध था धन मान और विद्यागौरव में यह वंश मध्यम श्रेणी के कायस्थों ने अग्रगण्य था नरेंद्र के प्रपितामह श्रीयुक्त राम दत्त ने वकालत करके यथेष्ट धन कमाया था और अपने बहुत बड़े परिवार के साथ शिमला की गौर मोहन मुखर्जी गली में अपने निजी भवन में सम्मान के साथ रहते थे उनके पुत्र दुर्गाचरण पिता की विपुल संपत्ति के अधिकारी होकर भी यौवन में सन्यासी होकर चले गए थे सुना है बचपन से ही दुर्गा चरण जी साधु सन्यासियों के भक्त थे शास्त्र का अध्ययन कर वे थोड़े समय में ही विद्वान पंडित हो गए थे विवाह करने पर भी उन्हें गृहस्थी में आसक्ति नहीं थी निजी बगीचे में साधुओं का सत्संग करते हुए उनका अधिक समय बीत जाता था स्वामी विवेकानंद कहते थे उनके पितामह शास्त्र की मर्यादा रखते हुए नवजात पुत्र का मुख देख ही घर छोड़कर चले गए थे गृहस्थी का त्याग कर चले जाने के पश्चात भी इस परीक्षा से दुर्गा चरण अपनी पत्नी तथा परिजनों से दो बार थोड़े समय के लिए मिले थे उनका पुत्र विश्वनाथ जब दो तीन वर्ष का था तब उनकी पत्नी अपने परिजनों के साथ संभवतः उन्हीं की खोज में वाराणसी आकर कुछ दिन अवस्थान कर रही थी उन दिनों रेल नहीं थी संभ्रांत वंश के लोग प्रायः नाव से ही वाराणसी आते थे दुर्गा चरण की पत्नी भी नाव पर आ रही थी रास्ते में एक दिन शिशु विश्वनाथ गंगा जी में गिर पड़ा उसकी माता ने ही सबसे पहले उसे गिरते देखा देखते ही बचाने के लिए वे जल में कूद पड़ी अनेक प्रयत्नों के बाद अचेत माता को जल से नाव पर उठाने के समय दिखाई पड़ा कि वे अपने पुत्र का हाथ उस समय भी दृढ़ता के साथ पकड़ी हुई है इस प्रकार माता का अपार स्नेही उस दिन विश्वनाथ की प्राण रक्षा का कारण हुआ था वाराणसी पहुँचने पर दुर्गा चरण जी की धर्मपत्नी प्रतिदिन विश्वनाथ दर्शन के लिए जाया करती थी वर्षा के कारण एक दिन रास्ते में कीचड़ होने से मंदिर के सामने वे गिर पड़ी एक सन्यासी वहाँ से जा रहे थे तुरंत वे आए और यत्न से उठाकर उन्हें मंदिर की सीढ़ी पर बिठा दिया उन्होंने उनसे पूछा कि शरीर में कहीं चोट तो नहीं लग गई आंखें चार होते ही साधु दुर्गा चरण तथा उनकी पत्नी एक दूसरे को पहचान गए सन्यासी दूसरी बार उनकी ओर न देखकर जल्दी से वह स्थान छोड़कर चले गए शास्त्र की विधि है कि सन्यास लेने के बाहर शास्त्र की विधि है कि सन्यास लेने के बारह वर्ष बाद सन्यासी को स्वर्गाद्यपि गरिय अपनी जन्मभूमि का दर्शन करना चाहिए सन्यासी दुर्गाचरण भी बारह वर्ष के उपरांत एक बार कलकत्ता आए और एक पुराने मित्र के यहाँ ठहर गए उस मित्र से उन्होंने कह दिया था कि उनके आने का समाचार वह घर के लोगों को विदित न करे परंतु उन गृहस्थ मित्र ने सन्यासी दुर्गाचरण की बात न मानकर गुप्त रूप से उनके घर के लोगों को खबर भेज ही दी फलस्वरूप घर के सब लोग आकर जबरदस्ती दुर्गाचरण जी को घर लिवा ले गए दुर्गा चरण जी घर में गए सही परंतु किसी से बातचीत नहीं की और मौन धारण कर स्थानु की तरह निश्चेष्ट हो आँखें मूंद मूँदे घर के एक कोने में बैठे रहे सुना है लगातार तीन दिन और तीन रात में वहाँ बिना कुछ खाए पिए एक आसन पर बैठे रहे अनाहार से प्राण छूट जाने के डर से घर के लोग बहुत शंकित हुए अतः उन्होंने घर का दरवाजा अब बंद न रख कर, खुला ही छोड़ दिया दूसरे दिन सुबह दिखाई पड़ा कि सन्यासी दुर्गा चरण जी घर छोड़कर चले गए हैं